सूखे में बारिश की बूंद गोदावरी लेखिका रेवती सुब्रमण्यम, चित्र हम गोदावरी डांगे का आभार व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन यात्रा हमारे साथ साझा की और हम पर भरोसा किया हम गोदावरी ताई के परिवार दोस्तों और स्वयं शिक्षण प्रयोग संस्था उस्मानाबाद में उनके सहयोगियों को उनके समय धैर्य और शानदार आतिथ्य के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं कॉमिक्स के माध्यम से किसी कहानी को सुनाना कभी भी आसान नहीं होता लेकिन नाचा उलेन, वेडियर और इंस्टीट्यूट इंडोनेशियन टीम के साथ ने हमें गोदावरी ताई की यात्रा को पैनल दर पैनल जीवंत बनाने में मदद की यह पुस्तक मराठवाडा की सभी महिला किसानों को समर्पित है शब्दावली आई माँ आकू गोदावरी डांगे का घर का नाम बाबा पिताजी बचत गढ़ लघु बचत समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप भाकरी पश्चिमी भारत में ग्रामीण लोगों के बीच लोकप्रिय बाजरे की बनी चपटी गोल रोटी दादा बड़ा भाई गुंठा लगभग एक हजार वर्ग फुट जमीन का टुकड़ा ताई बड़ी बहन तालुका उपजिला अध्याय एक शुरुआत मेरा जन्म मराठवाड़ा के तुलजापुर तालुका के गंधोरा गांव में हुआ था साल 1977 सौ था दादा बेटी जन्मी है मेरे पिता भीमाशंकर डांगे गाँव के स्कूल में शिक्षक थे हम गरीब और निचले गुरो परिवार के थे बाबा खुश थे लेकिन वो बहुत चिंतित थे 1960 के दशक के अंतिम सालों में भारत सरकार ने सूखी भूमि को हरे भरे चावल और गेहूं के खेतों में बदलने के लिए नई कृषि तकनीकों को तकनीकों की शुरुआत की थी हरित क्रांति लेकिन मराठवाड़ा में हम उन्नीस के घातक सूखे और अकाल से उबर रहे थे उत्तर में पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसान हरित क्रांति की सफलता का जश्न मना रहे थे गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है उसे जीवन देने वाली और पालन पोषण करने वाली माँ गोदामाई के रूप में रूप में पूजा जाता है सूखे के चक्र से गोदावरी सूख गई थी मराठवाड़ा के लोगों ने ५० साल में इतना भयानक सूखा पहले कभी नहीं अनुभव किया था आई ने मुझे बताया कि चारे के अभाव में बड़ी संख्या में जानवर मर गए थे बहुत से परिवार कई दिनों तक बिना भोजन पानी के रहे महिलाएं एक एक बूंद के लिए झगड़ती थी ये भगवान हमारा पूरा पानी खत्म हो गया है लड़कियों को स्कूल छोड़ने और परिवार की मदद करने के लिए मजबूर होना पड़ा तुलजापुर गर्ल्स स्कूल पास रूप से फसलें सूख गई थी आय के अन्य किसी साधन के अभाव में छोटे किसानों ने ज्यादातर मर्दों ने नौकरी की तलाश में शहरों की ओर पलायन किया जब मैं पैदा हुई तब हमारी कोई जमीन नहीं थी लेकिन मेरे पिता गंधोरा में ही रुके और उन्होंने मरती नदी को फिर से जिंदा करने की कोशिश की चलो उसे गोदावरी बुलाते हैं अध्याय दो शुरुआती दिन मुझे स्कूल से प्यार था इतिहास मेरा प्रिय विषय था गंधोरा में लड़कियों को अकेले घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी मेरी आई भी कभी स्कूल नहीं गई थी फिर भी उनसे जितना संभव हो सका माँ ने हमें पढ़ने और सीखने के लिए प्रोत्साहित किया उन्होंने हम सभी को मेरे भाई सुनील मेरी बहनों और मुझे एक समान माना आखू कुछ देर आराम करो भाकड़ी ठंडी हो रही है स्कूल के बाद अर्चना और मैं एक साथ मिलकर गंधोरा में खोजबीन करते थे वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी चलो पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं कभी कभी उसका हौसला भी बढ़ाना पड़ता था लेकिन अंत से हम खेतों की ओर देखते थे खेतों की हरियाली के आधार पर यह बताना आसान था की कौन से खेत उच्च जाति के परिवारों के थे मराठवाड़ा के सूखाग्रस्त भागो में धनी किसान ज्यादातर गन्ने की खेती करते थे गन्ना उगाने में सबसे अधिक मात्रा में पानी लगा लगता है बर्बाद, के का सामना करना पड़ता था अक्सर वो अपनी सारी बचत नया बोरवेल खोदने पर खर्च कर डालते थे तीन सौ फीट गहरा क्या पानी मिला एक बूंद भी पानी नहीं आकू तुम वहां क्या कर रही हो उतरो और आई की मदद करो सुनील अक्सर हमारे रोमांचक कारनामों में खलल डालता था उस साल भी बारिश नहीं हुई हमें पानी लाने के लिए दो किलोमीटर मेरी बहन की शादी के दहेज के लिए लिया गया कर्ज भी लगातार बढ़ रहा था हालात बत बद से बदतर तब हुए जब प्रमोशन के बाद मुझे सीनियर स्कूल में जाना पड़ा नया स्कूल दूसरे गाँव में था वहां कोई बस नहीं जाती थी हम उसे स्कूल कैसे भेजेंगे हम उसे स्कूल छोड़ने को कहेंगे अध्याय तीन वापस स्कूल में स्कूल के बाहर का जीवन बहुत अलग था हर दिन मैं अपनी बहनों के साथ गोबर और जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगलों में जाती थी मैं घर में काम घर के काम में भी आई की मदद करती थी हमारे बगल में ही अनीता कुलकर्णी रहती थी वो ब्राह्मण जाति की थी ब्राह्मण महिलाओं को काम के लिए घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था लेकिन अनिता बिल्कुल अलग थी वो एक दमदार और स्वतंत्र महिला थी वो खुद ट्रैक्टर चलाकर खेत जोतती थी और खेती का सारा काम करती थी मैं सच में पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ मॉडल सीखना चाहती? सीखना चाहती बनी कुलकर्णी ताई जैविक खेती का अभ्यास करती थी गाँव के अधिकांश बड़े किसान केवल गन्ना और सोयाबीन जैसी नकदी फसलें ही उगा जिन्हें वे मुनाफे के लिए बेचते थे लेकिन कुलकर्णीताई ने मुझे दाल बाजरा और पत्तों वाले साग उगाना सिखाया उन्होंने कभी भी हानिकारक कीटनाशकों रासायनिक उर्वरकों उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया मैंने उनके साथ घंटों गुआई जुताई और कटाई करके खेती की हर बारीक तकनीक सीखी वो मुझे एक दिन के सिर्फ पांच रुपए देती थी पर मैंने उनसे बहुत कम खर्च में भोजन उगाने की तकनीकें सीखी उससे मुझे बहुत मजा आया असल में खेती एक बहुत कठिन काम था कुलकरणीताई और मेरे गाँव की अन्य महिलाएं खेतों में बहुत मेहनत करती थी फिर भी उन्हें कभी कोई किसान नहीं मानता था सिर्फ गांव के पुरुष ही किसी खेत के के मालिक हो सकते थे। वो तो महिलाओं साथ मजदूरों जैसा व्यवहार करते सब्जियां और अनाज खरीदने की जरूरत नहीं रही आश्चर्य अध्याय चार मेरा अपना परिवार अगले तीन साल मैंने कुलकर्णिताई के साथ मिलकर काम किया उन्नीस सौ चौरानबे में एक दिन तक सुनील ने मुझे एक दिन सुनील ने मुझे अचानक खेत से बुलाया। आकू घर चलो तुमसे कोई मिलने आया है घर में मैं 25 नए चेहरों से घिरी हुई थी मेरी शादी श्रीधर चीरसागर से हुई जो मुझसे 10 साल बड़े थे मैं केवल 16 वर्ष की थी फिर मुझे गंधोरा और कुलकर्णी ताई का खेत छोड़ना पड़ा नए घर में, में मेरा जीवन बहुत अलग था मेरे पति एक बड़े संयुक्त परिवार में रहते थे मेरा दिन जल्दी शुरू होकर बहुत देर रात तक रात को ही खत्म होता था गंधौरा में आई यह सुनिश्चित करती थी कि हम सब लोग अपना भोजन एक साथ खाएं, लेकिन यहाँ ससुराल में पुरुष और लड़के ही हमेशा पहले खाना खाते थे कुछ और गर्मा गर्म भाखरी लाओ महिलाओं को बस बचा खुचा ही खाने को मिलता था अक्सर उन्हें खाली पेट ही सोना पड़ता था हमारे लिए सिर्फ एक चम्मच ही बचा है लेकिन मेरे पति दयालु थे और मुझसे प्रेम करते थे हमने चार साल साथ मिलकर अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई हमारे दो बेटे शुभम और सुशांत हुए लो ये भाखरी खाओ लेकिन बहुत जल्दी मेरे जीवन में एक भयानक हादसा हुआ उन्नीस में श्रीधर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई आई बाबा कहाँ है अध्याय पांच नई शुरुआत मेरे साथ ही ऐसा क्यों मैं अपनी माँ के घर गंदोरा वापस चली आई अगला साल बड़ी मुश्किल में बीता मैं 21 साल की थी मैं एक माँ और एक युवा विधवा बीत थी लोग कहते हैं कि विधवाओं को कष्ट उठाना चाहिए लेकिन आकू की तो अभी पूरी जिंदगी बाकी पड़ी है। आई हमें एक चॉकलेट दो, फिर अचानक मुझे धक्का लगा मेरे पास बच्चों के लिए चॉकलेट खरीदने तक के पैसे नहीं थे उनके भविष्य के बारे में नया जीवन शुरू करना पड़ेगा मेरी आई गंधोरा में महिलाओं की एक छोटे से बचत समूह की सदस्य थी वो बचत समूह उन्नीस के भूकंप के बाद बनाया गया बनाया गया था भूकंप में मराठवाड़ा में लगभग दस लोग मारे गए थे बहुत से लोगों ने अपना घर बार और आजीविका खो दी थी सूखे के कारण सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को हुई एक दो ताई ने हमारे के महिलाओं के साथ बैठक की मेरी बेटी चौदह साल की है हमारे पास स्कूल के लिए पैसे नहीं है उसकी शादी कर देनी चाहिए जब बोरवेल फेल हो गया तो मेरे पति ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली जब मैंने कई महिलाओं को बोलते हुए सुना तो मुझे एक बात बहुत साफ कोई मैं अकेली नहीं अनुभवों को सुनने के बाद मैंने अपना जीवन का मैंने अपने जीवन का पुनर्निर्माण शुरू किया और जिंदगी के नए मायने खोजे अध्याय छे प्रयोगशाला से खेतों तक दो हजार सात में मराठवाड़ा एक और सूखी की चपेट में आ गया खेती के लिए पानी न के बराबर बचा धनी किसान नगरी फसल उगाने के लिए और भी गहरे बोरवेल खोदने लगे पर गरीब महिलाओं के लिए वो साल अनिश्चितता नुकसान और भूख से भरा हुआ था अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे उन्होंने हमारा सारा पानी छीन लिया है उनके हरे भरे खेतों को देखो केवल भोजन की फसलें हमें हम बचा सकती है कुलकर्णी ताई के शब्द मेरे कानों में गूज रहे थे मेरे लिए महिलाओं को भोजन की फसलें उगाने के लिए मनाना बहुत मुश्किल था उनके पति उसके लिए आधा एकड़ जमीन भी देने को तैयार नहीं थे मुझे पता था कि बिना कोई सवाल किए केवल एक ही इंसान करेगा जमीन, है। अर्चना ने अपनी जमीन पर बाजा दाली और पत्तेदार शाक सहित मिश्रित फसलें उगाई वे तो अपेक्षाकृत कम पानी से अच्छी तरह विकसित हुई जैसे जैसे यह बात फैली बहुत सारी महिलाएं अपने छोटे खेतों में इस प्रयोग को दोहराने के लिए आगे आई मूली दाल और बींस उगाए बीज बोने से पहले मिट्टी अच्छी तरह से तैयार करे समय समय पर हमने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया उस्मानाबाद में वैसा विज्ञान केंद्र था उन्होंने पानी बचाने और उपज में सुधार लाने के लिए हमें वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की सलाह दी उसके बाद किसानों ने अपनी जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर हाइड्रोपोनिक्स, ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर लगाना शुरू किए हमने मिट्टी की गुणवत्ता का परीक्षण किया है जैविक उर्वरकों और स्थानीय बीजों ने मिट्टी को पोषक तत्वों से भरा है लैब से खेतों तक महिला किसानों के लिए सूखा दूसरा नहीं रहा लैब टू लैंड मॉडल के नतीजे अब हमारी आंखों के सामने थे लोग एक और भाकओ कुछ सालों के परीक्षण और गलतियों को सुधारने के बाद अंत में हमने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसने पैटर्न को महिलाओं की खुद की सामाजिक इस मॉडल को अपनाने से एक एकड़ एकड़ एक जमीन पर सूखा प्रतिरोधी और में उगने वाली फसलों की छत्तीस किस्मों को उगाना संभव हुआ जैसे पत्तेदार सब्जियां चना और मसूर मौसम के आधार पर हमने विभिन्न किस्मों के बीजों को चुना हमारा लक्ष्य सभी के लक्ष्य सभी के लिए साल भर तक भोजन सुनिश्चित करना था लेकिन यह सभी महिलाओं के लिए आसान नहीं था बहुत सी महिलाओं को अभी अस, किसान कह रही है अध्याय सात और नदी बहती है एक एकड़ के, एक के मॉडल का दो हजार बारह में परीक्षण हुआ मराठवाड़ा में चालीस वर्षो का सबसे भयानक सूखा पड़ा पीने खेती करने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं बची सरकारी टैंकरों और प्राइवेट प्राइवेट पानी बेचने वालों पर ही लोगों को निर्भर रहना पड़ा लोगों को बीच नकदी फसलों की खेती करने वाले किसानों का बुरा हाल हुआ पानी के अभाव में गन्ना मुरझा मरने लगा कर्ज के बूझ से दबे हजारों किसान आत्महत्या करने लगी हालांकि हमारी महिला किसानों की हालत अच्छी रही हम थालियों में कम से कम कुछ तो हमारी थालियों में कम से कम कुछ तो खाना होगा मुझे यह देख बड़ी खुशी हुई की कई महिलाएं स्थानीय नेताओं में बदली उन्होंने कई अन्य लोगों को एक एक एक एकड़ का मॉडल का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया यहाँ तक कि सूखे के साल में मर्दों को भी खाद्य फसलों के मूल्य का एहसास हुआ और उन्होंने महिलाओं का समर्थन करना शुरू किया हमने महिलाओं की सारी योजनाओं मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई की कई महिलाएं स्थानीय नेताओं में बदली उन्होंने कई अन्य लोगों को एक एक एक एकड़ का मॉडल का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया यहाँ तक कि सूखे के साल में मर्दों को भी खाद्य फसलों के मूल्य का एहसास हुआ और उन्होंने महिलाओं का समर्थन करना शुरू किया हमने महिलाओं को सरकारी योजनाओं की सब्सिडी के साथ साथ स्थानीय बाजारों से भी जोड़ा इससे वो व्यक्तिगत बचत कर पाई एक एकड़ जमीन से आप छह लोगों के परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं दो में छह घबराई हुई महिलाओं से बढ़कर वर्तमान में साठ से अधिक महिला किसान इस जमीनी मॉडल का अभ्यास कर रही है जैसे ही मॉडल ने स्थानीय सफलता हासिल करनी शुरू की मुझे दुनिया भर के कार्यकर्ताओं गैर सरकारी संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अपने अनुभवों को साझा करने का मौका मिला जलवायु परिवर्तन से लड़ने के तरीकों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला दस वर्षों में मैंने सत्रह देशों की यात्रा की हर बार जब मैं हवाई यात्रा करती हूँ तब मैं गंदुरा के खेतों को तलाशने की कोशिश करती हूँ जो काफी हरे भरे है यह हमारी महिला किसानों द्वारा एक मजबूत लड़ाई के कारण ही संभव हुआ अमेरिका को भूल जाओ मैं कभी दिल्ली भी नहीं गई मैं कभी गंधोरा से बाहर नहीं गई हमें उस पर बहुत गर्व है जब कोविड 19 महामारी ने हमला किया तब अंतरराज्य सीमाएं सील कर दी गई बाजार बंद हुए जिससे भूख का संकट और बढ़ने लगा बड़े किसानों को भारी नुकसान हुआ क्योंकि उनकी तैयार नकदी फसलों का कोई खरीदार नहीं था हमें धोखा मत दो इन गाजरों के लिए हमें पांच रुपए और दो लेकिन महिलाओं की हालत अच्छी रही एक एकड़ की जमीन में उगाई गई सभी ताजी खाद्य फसलों से उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण किया कुछ महिलाओं ने मुनाफे के लिए अतिरिक्त फसल को स्थानीय बाजारों में भी बेचा सखी प्रोड्यूसर कंपनी के शेयर धारकों के रूप में उन्होंने पुरुष प्रधान बाजार में अपने माल की सही कीमत के लिए सौदेबाजी भी की हम बहुत लंबा सफर तय कर चुके हैं लेकिन हमें अभी भी कई लड़ाइया जीतनी है एक एकड़ का मॉडल हर गाँव तक पहुँचना चाहिए हर घर की महिला को उत्पादक और जमीन के मालिक के रूप में पहचाना जाना चाहिए महिलाओं को हर जगह होना चाहिए साथ मिलकर काम करने से कुछ भी असंभव नहीं होता मेरा नाम गोदावरी है और नदी की तरह मैं कभी भी बहना बंद नहीं करूंगी रितिका रेवती सुब्रमण्यम मुंबई भारत की एक पत्रकार और शोध करता है जो वर्तमान में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलर के रूप में जेंडर स्टडीज में पीएचडी कर रही है अपने काम के जरिए जो नारीवादी राजनीति से संबंधित है उनका उद्देश्य हाशिए पर पड़े लोगों की वास्तविकताओं को कहानियों के माध्यम से उजागर करना है मैथ्री डोरे मुंबई भारत की एक आर्किटेक्ट और स्वतंत्र चित्रकार है अपने चित्र के चित्रों के माध्यम से वो भारत में उत्पीड़ित समुदायों के संघर्षों को उजागर करने का प्रयास करती है जिसमें वो लिंग जाति और धर्म पर अपना ध्यान केंद्रित करती है वो वर्तमान में गोथनबर्ग विश्वविद्यालय स्वीडन में सांस्कृतिक विरासत संरक्षक विषय पर पी कर रही है